जब परलोक की राह लेते हैं उस समय उनके पीछे कौन जाता है भीष्म ने कहा बेटा ये उदार बुद्धि बृहस्पति जी यहाँ पधार रहे हैं उन्हें से इस सनातन गूढ़ विषय को पूछो इन दोनों में इस प्रकार बात हो रही है कि बृहस्पति जी वहाँ आ पहुंचे धर्मराज युधिष्ठिर ने सभा सदों सहित उनकी पूजा की और उनके पास जाकर इस प्रकार प्रश्न किया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 अकेला ही मरता अकेला ही दुख से पार होता है तथा अकेला ही दुर्गति भोगता है। माता भाई पुत्र गुरु संबंधी और मित्रों में से कोई उसका सहायक नहीं होता लोग उसके मरे हुए शरीर को काट और मिट्टी के ढेले की तरह फेंक कर थोड़ी देर तक रोते हैं और फिर उसकी ओर से मुंह फेरकर चल देते हैं उस समय केवल धर्म ही जीव के पीछे पीछे जाता है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 दूसरों के लिए पाप करता है युधिष्ठिर ने पूछा भगवान आपके मुंह से मैंने धर्मयुक्त एवं अत्यंत हितकारक बातें सुनी किंतु मनुष्य का स्थूल शरीर तो मरकर यहीं पड़ा रह जाता है और इसका सूक्ष्म शरीर अव्यक्त नेत्रों की पहुंच से परे हो जाता है ऐसी दशा में धर्म की इस प्रकार उसका अनुसरण करता है बृहस्पति जी ने कहा धर्मराज पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, यम, बुद्धि और और आत्मा ये सब एक ही सदा साथ मनुष्य के के के धर्म पर रखते हैं। दिन रात भी संपूर्ण प्राणियों के कर्मों के साक्षी हैं। इन सब के साथ धर्म जीवन का अनुसरण करता है तत्पश्चात धर्मा धर्म से युक्त प्राणी परलोक में अपने कर्मों का भोग समाप्त करके दूसरा शरीर धारण करता है उस समय उस शरीर में स्थित पंचभूतों के अधिष्ठाता देवता पुनः उसके शुभ कर्मों को देखने लगते हैं। ने पूछा भगवन, जब मैं यह जानना चाहता हूं कि इस शरीर में वीर की उत्पत्ति कैसे होती है बृहस्पति जी ने कहा राजन इस शरीर में स्थित पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश और मन के अधिष्ठाता देवता जो अन्न भक्षण करके पूर्ण तृप्त होते हैं उसी से स्थूल वीर की उत्पत्ति होती है स्त्री पुरुष का संयोग होने पर वही वीर गर्भ का रूप धारण करता है युधिष्ठिर ने पूछा भगवन, जीव त्वचा अस्थि और मांस में में शरीर का त्याग करके जब पांचों भूतों के संबंध हो जाता है, तो कहा रहकर सुख दुख का अनुभव करता है बृहस्पति जी ने कहा भारत जीव अपने कर्मों से प्रेरित होकर शीघ्र ही वीरय का आश्रय लेता है और स्त्री के रज में प्रविष्ट होकर समय धारण करता है में में में आने के के के पहले वह शरीर से स्थित होकर अपने दुष्कर्मों कारण यमदूतों प्रहार सहता, क्लेश उठाता और दुख में संसार चक्र दुर्गति भोगता है यदि प्राणी इस लोक में जन्म से ही पुण्य कर्म में लगा रहता है तो वह धर्म के फल का आश्रय लेकर उसके अनुसार सुख भोगता है जो अपने शक्ति के अनुसार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 जिस जिस कर्म का अनुष्ठान करने से जैसे-जैसे योनि में जन्म धारण करता है उसे मैं बता रहा हूँ सुनो शास्त्र इतिहास और वेद में भी यह बात बताई गई है कि मनुष्य इस लोक में पाप करने पर मृत्यु के पश्चात यमराज के भयंकर लोकों में जाता है जो द्विज चारों वेदों का अध्ययन करने के बाद भी मोह व मनुष्यों से दान लेता है उसे गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है पंद्रह वर्षों तक गधे के शरीर में रहकर वह मृत्यु को प्राप्त होता है फिर सात वर्षों तक बैल की योनि में रहकर शरीर त्याग के पश्चात तीन महीने तक ब्रह्मस होता है उसके बाद वह पुनः ब्राह्मण का जन्म पाता है पतित पुरुष का यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण मरने के बाद पंद्रह वर्ष क्रीड़ा पंद्रह वर्ष कीड़ा पांच वर्ष गधा पांच वर्ष सुअर पांच वर्ष मुर्गा पांच वर्ष और एक वर्ष कुत्ते की योनि में रहकर अंत अपराध करता है पहले कुत्ता, फिर फिर गधा, और फिर क्लेस भोगने वाला प्रेत होकर अंत में ब्राह्मण होता है जो पापाचार्य शिष्य गुरु की के स्त्री के साथ समागम का विचार भी मन में लाता है वह अपने मानसिक पाप के कारण योनियों में जन्म लेता है पहले कुत्ता होकर तीन वर्ष तक जीवन धारण की तो वह अपनी स्वेच्छाचारिता के कारण हिंसक पशु की योनि में जन्म लेता है जो पुत्र अपने माता पिता का अनादर करता है वह मरने के बाद गधे की योनि में जन्म लेता है और उसमें 10 वर्ष तक जीवित रहकर शरीर त्यागने के पश्चात एक साल तक घड़ियाल की योनि में रहता है जिस पुत्र के ऊपर माता और पिता दोनों ही रुष्ट होते हैं वह गुरुजनों के अनिष्ट चिंतन के कारण मृत्यु के बाद 10 महीने गधा 14 महीने कुत्ता और 7 महीने बिलाव होकर अंत में मनुष्य की योनि में जन्म ग्रहण करता है माता पिता को गाली देने वाला मनुष्य मैना होता है तथा तो उन्हें मारने वाला पुत्र दस वर्ष कछुआ तीन वर्ष साही और छह महीने सांप की योनि में जन्म लेकर फिर मनुष्य होता है जो पुरुष राजा के टुकड़े खाकर पलता हुआ भी मोहवश उसके शत्रुओं की सेवा करता है वह मरने के बाद दस वर्ष वानर पांच वर्ष चूहा और छह महीने कुत्ता होकर फिर मनुष्य योनि में आता है दूसरों की धरोहर हड़प लेने वाला मनुष्य की का, तो का जन्म पाता है दूसरों के दोष झूढ़ने वाला मनुष्य हरिण की योनि में जन्म लेता है जो अपने दुर्बुद्धि के कारण किसी के साथ विश्वासघात करता है वह आठ वर्ष मछली चार महीना हरिण एक साल बकरा और एक और उसके बाद कीड़ा होकर अंत में मनुष्य योनि में जन्म लेता है। जो पुरुष ज्योनी का परित्याग करके अज्ञान और मोह के वशीभूत होकर धान जव तिल उड़द कुलथी, सरसों चना मटर मूंग गेहूं और तीसरी तथा दूसरे दूसरे अनाजों की चोरी करता है वह मरने के बाद पहले चूहा होता है फिर कुछ दिनों बाद मृत्यु को प्राप्त होकर सुअर की योनी में, में, में मनुष्य होता है क्रमशः भेड़िया कुत्ता शियार गृह साप कंक और बगुला होता है जो पापात्मा मोह वाई की स्त्री से व्यविचार करता है वह एक वर्ष तक कोयल की योनि में पड़ा रहता है जो काम वासना की पूर्ति के लिए मित्र गुरु और राजा की स्त्री के साथ बलात्कार करता है वह मरने के पीछे पांच वर्ष सुअर दस वर्ष भेड़िया पांच वर्ष बिलाव दस वर्ष मुर्गा तीन महीने चीटी और एक महीना कीड़े की योनि में भ्रमण करके पुनः चौदह महीने तक कीट योनि में पड़ा रहता है इसके बाद पापों का क्षय होने पर उसे मनुष्य योनी मिलती है जो व्याह यज्ञ अथवा दान का अवसर आने पर मोहवश उसमें विघ्न डालता है वह तो पंद्रह वर्षों तक कीड़े की योनि में रहकर पाप का भोग समाप्त होने के पश्चात होता है जो पहले एक व्यक्ति को कन्यादान करके फिर दूसरे को उसी कन्या का दान करना चाहता है वह मरने के बाद तेरह वर्षों तक कीड़े की योनि में रहकर पाप छीण होने के अन्तर पुनः मनुष्य होता है जो देव कार्य अथवा पितृकार्य न करके बलि सुदेव किए बिना ही अन्न ग्रहण करता है वह मरने के बाद सौ वर्षों तक कौवे की योनि में पड़ा रहता है इसके बाद क्रमशः मुर्गा और होकर अंत में मनुष्य का जन्म पाता है बड़ा भाई पिता के समान आदरणीय जो उसका अनादर करता है उसे मृत्यु के बाद कौंच पक्षी की योनि में जन्म लेना पड़ता है उसमें एक वर्ष रह वह चिरक जाति का पक्षी होता है और फिर मरने के बाद मनुष्य योनि में जन्म पाता है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 और चूहा होकर शेष पापों का उपभोग करता है कृतघ् मनुष्य मरने के बाद यमराज के लोक में जाता है वहां यमदूत क्रोध में भरकर उसके ऊपर बड़ी निर्दयता के साथ प्रहार करते हैं उसे दंड मुदगर और शूल की चोट खाकर दारुण अग्नि कुंभ कुंभी पाप अति पत्रवन तपी हुई बालू काटों से भरी हुई सालमली तथा अन्य नरकों की भयंकर यातनाए भोगनी पड़ती है इस प्रकार निर्दयी यम दूतों से पीड़ित होकर कृतघे गर्भ में आकर की बार उसी में नष्ट होता रहता है इस तरह सैकड़ों बार गर्भ की यंत्रणा भोगकर बहुत बार जन्म लेने के पश्चात वह तिरक योनि में उत्पन्न होता है इस योनि में बहुत वर्षो तक दुख भोग कर अंत में में कछुए की योनि जन्म लेता है। दही चुराने वाला बगुला और चीटी की योनि में जन्म लेना पड़ता है जो निष्पाव नामक अन्न चुराता है वह फल गोलक नाम वाला कीड़ा होता है खीर की चोरी करने वाला तीतर भरा हुआ पुअर भरा हुआ पुआ चुराने वाला उल्लू लोहा चुराने वाला कौवा कासी का बर्तन चुराने वाला नामक पक्षी चांदी के बर्तन की चोरी करने वाला कबूतर सोने का बर्तन चुराने वाला कीड़ा उन्हें वस्त्र उन्हें वस्त्र चुराने वाला क्रिकल रेशमी वस्त्र का अपहरण करने वाला बत्तख महीन कपड़ा चुराने वाला तोता पट्ट वस्त्र चुराने वाला हंस सूती वस्त्र का अपहरण करने वाला कौच उन्हीं वस्त्र वस्त्र तथा पाटंबर की चोरी करने वाला खरगोश नाना प्रकार के रंग चुराने वाला मोर और लाल कपड़ों की चोरी करने वाला मनुष्य चकोर पक्षी का जन्म पाता है जो मनुष्य लोभ की वशीभूत होकर अनुलेपन और चंदन आदि का अपहरण करता है वह छुंदर की जोनि में जन्म लेता है और उसमें पंद्रह वर्षो तक जीवित रहकर छीन होने के बाद फिर मनुष्य का जन्म पाता है। है, है, दूध चुराने से बलाका की योनि मिलती है। जो मोह तेल चुराता है, वह मरने के बाद तेल पीने वाला कीड़ा होता है यदि कोई नीच मनुष्य धन के लोभ से अथवा शत्रुता के कारण हत्या लेकर नि पुरुष को मार डालता है तो वह अपने मृत्यु के बाद गधे की योनी में जन्म लेता है दो वर्ष गधे के रूप में रहकर देह त्याग के पश्चात सदा प्राणों के भय से उद्विग्न रहने वाला हरिण होता है फिर एक वर्ष पूरा होते होते वह शस्त्र द्वारा मारा जाकर मछली का जन्म पाता है और चौथे महीने में जाल में फंसकर मृत्यु को प्राप्त होता है उसके बाद उसे दस वर्ष बाघ और पांच वर्ष चिता होकर रहना पड़ता है तदंतर पाप का क्षय होने पर काल की प्रेरणा से मृत्यु को प्राप्त होकर वह मनुष्य योनि में जन्म लेता है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 दूसरे जन्म में बहुत से रोए होते हैं जो मनुष्य तिल के चूर्ण से मिश्रित भोजन की चोरी करता है वह के समान आकार वाला भयानक चूहा होता है, तथा वह पापी तथा मनुष्यों को काटा करता है जो दुर्बुद्धि मनुष्य घी चुराता है वह काक मदगु अर्थात सिंग वाला जल पक्षी होता है नमक चुराने वाला चिर होता है जो मनुष्य विश्वास पूर्वक रखी हुई दूसरे की धरोहर को हड़प लेता है वह मरने के बाद मछली का जन्म पाता है और कुछ समय बाद मृत्यु को प्राप्त होकर मनुष्य योनि में जन्म लेता है मनुष्य होने पर भी उसकी आयु बहुत थोड़ी होती है भारत इस प्रकार मनुष्य पाप करके त्रियक योनियों में जन्म लेते हैं वह उन्हें अपने उद्धार करने वाले धर्म का किंचित भी नहीं रहता जो पापाचारी पुरुष लोभ और मोह के वशीभूत हो पाप करके उसे व्रत आदि के द्वारा दूर करने का प्रयत्न करते हैं वे सदा सुख दुख भोगते हुए रहते भोग तो मारे -मारे पाप का परित्याग करते हैं वे निरोग रूपवान और धनी होते हैं स्त्रिया यदि उपरयुक्त कर्म करती है तो उन्हें भी पाप लगता है और वे उन पापभोगी प्राणियों की ही भार्य होती है महाराज